शिवपुराण वायवी संहिता इस प्रकार तृतीय आवरण के देवताओं का विस्तार पूर्वक पूजन हो जाने पर उसके बाह्य भाग में चतुर्थ आवरण का चिंतन एवं पूजन करें पूर्व दल में सूर्य का दक्षिण दल में चतुर्मुख ब्रह्मा का पश्चिम दल में रुद्र का और उत्तर दिशा के दल में भगवान विष्णु का पूजन करें इन चारों देवताओं के भी पृथक पृथक आवरण हैं इनके प्रमथ इनके प्रथम आवरण में छहों अंगों तथा दिव्यता आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए दिव्यता सूक्षमा जया भद्रा विभूति विमला अमोघा और विद्युता इनकी क्रमशः पूर्व आदि आठ दिशाओं में स्थिति है द्वितीय आवरण में पूर्व से लेकर उत्तर तक क्रमशः चार मूर्तियों की और उनके बाद उनकी शक्तियों की पूजा करें आदित्य भास्कर भानु और रवि ये चार मूर्तियाँ क्रमशः पूर्वादि चारों दिशाओं में पूजनी है तत्पश्चात अर्क ब्रह्मा रुद्र तथा विष्णु ये चार मूर्तियाँ भी पूर्वादि दिशाओं में पूजनी हैं पूर्व दिशा में विस्तरा दक्षिण दिशा में सुतरा पश्चिम दिशा में बोधनी और उत्तर दिशा में आप्यायने आप की पूजा करें ईशान कोण में उषा की अग्निकोण में प्रभा की नैऋत्यकोण में प्राज्ञा की और वायव्य कोण में संध्या की पूजा करें इस तरह द्वितीय आवरण में इन सब की स्थापना करके विधिवत पूजा करनी चाहिए तृतीय आवरण में सोम मंगल बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बुद्ध विशाल वृद्धि बृहस्पति तेजोनिधि शुक्र शनश्वर तथा धूम्रवर्ण वाले भयंकर राहु केतु का पूर्वाधि दिशाओं में पूजन करें अथवा द्वितीय आवरण में द्वादश आदित्यों की पूजा करनी चाहिए और तृतीय आवरण में द्वादश राशियों की उसके बाह्य भाग में सात सात गणों की सब ओर पूजा करनी चाहिए ऋषियों देवताओं गंधर्वों नागों अपसराओं ग्रामीणों ग्रामीणियों यक्षो यातुधानों सात छंदों में अश्वों तथा बाल खिलियों का पूजन करें इस तरह तृतीय आवरण में देव का पूजन करने के पश्चात तीन आवरणों सहित ब्रह्मा जी का पूजन करें पूर्व दिशा में हिरण्यगर्भ का दक्षिण में विराट का पश्चिम दिशा में काल का और उत्तर दिशा में पुरुष का पूजन करें हिरण्यगर्भ नामक जो पहले ब्रह्मा है उनके अंगकांति कमल के समान है काल जन्म से ही अंजन के समान काले हैं और पुलिस स्फटिक मणि के समान निर्मल है त्रिगुण राजस तामस तथा सात्विक ये चारों भी पूर्वादि दिशा के क्रम से प्रथम आवरण में ही स्थित है द्वितीय आवरण में पूर्वादि दिशाओं के दलों में क्रमशः सनत कुमार सनक सनंदन और सनातन का पूजन करना चाहिए तत्पश्चात तीसरे आवरण में ग्यारह प्रजापतियों की पूजा करे उनमें से प्रथम आठ का तो पूर्व आदि आठ दिशाओं में पूजन करे विशेष तीन का पूर्व आदि के क्रम से अर्थात पूर्व दक्षिण एवं पश्चिम में स्थापना पूजन करें दक्ष रुचि भृगु मरीचि अंगिरा पुल क्रतु अत्रि कश्यप और वशिष्ठ ये ग्यारह विख्यात प्रजापति हैं। इनके साथ इनकी पत्नियों का भी क्रमशः पूजन करना चाहिए प्रसूति आकृति ख्याति संभूति धृति स्मृति क्षमा सन्नति अनुसुया देव माता तथा अदिति तथा अरुदति ये सभी ऋषि पत्नियाँ पतिव्रता सदाशिव पूजन परायणा कांतिमति और प्रिय दर्शना परम सुंदरी हैं अथवा प्रथम आवरण में चारों वेदों के पूजन करें फिर द्वितीय आवरण में इतिहास पुराणों की अर्चना करें तथा तृतीय आवरण में धर्मशास्त्र सहित संपूर्ण वैदिक विद्याओं का सब और पूजन करना चाहिए चार वेदों को पूर्वाधि चार दिशाओं में पूजना चाहिए अन्य ग्रंथों को अपनी रुचि के अनुसार आठ या चार भागों में बाँट सब और उनकी पूजा करनी चाहिए इस प्रकार दक्षिण में तीन आवरणों से युक्त ब्रह्मा जी की पूजा करके पश्चिम में आवरण से रुद्र का पूजन करें ईशान आदि पांच ब्रह्म और हृदय आदि छह अंगों को रुद्र देव का प्रथम आवरण कहा गया है द्वितीय आवरण विद्यवर में है पाशुपत दर्शन में विद्येश्वरों की संख्या आठ बताई गई है उनके नाम इस प्रकार है अनंत सूक्ष्म शिवोत्तम एक नेत्र एक रुद्र त्रिमूर्ति श्रीकंठ और श्रीखंडी इनको क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में स्थापित करके इनकी पूजा करें। द्वितीय आवरण में इन्हीं की पूजा बताई गई है आवरण में भेद है अतः उनका वर्णन किया जाता है उस आवरण में पूर्वादि दिशाओं के क्रम से त्रिगुणादि चार मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए पूर्व दिशा में पूर्ण रूप शिव नामक महादेव पूजित होते हैं इनकी त्रिगुण संज्ञा है क्योंकि ये त्रिगुणात्मक जगत के आश्रय है दक्षिण दिशा में राजस पुरुष के नाम से प्रसिद्ध सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का पूजन किया जाता है ये भव कहलाते हैं पश्चिम दिशा में तामस पुरुष अग्नि की पूजा की जाती है इन्हें को संहारकारी हर कहा गया है उत्तर दिशा में सात्विक पुरुष सुखदायक विष्णु का पूजन किया जाता है यही विश्वपालक मृड है इस प्रकार पश्चिम भाग में शंभु के शिव रूप का जो पच्चीस तत्वों का साक्षी छब्बीसवां संक्षिप्त चौबीस प्राकृतिक तत्वों के साक्षी जीव को पच्चीसवां तत्व कहा गया है जो इससे भी परे हैं वे सर्व साक्षी परमात्मा शिव छब्बीसवें रूप हैं तत्व रूप हैं पूजन करके उत्तर दिशा में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए